पातंजल योग प्रदीप सर दर्शन समन्वय न्याय और वैशेषिक का सिद्धांत तदवचनाद आमनायस्य प्रामाण्यम में तद शब्द ईश्वर का बोधक है इन सूक्ष्म परमाणुओं को अवकाश देने वाला एक व्यापक जड़ तत्व चाहिए था उसके लिए न्याय और वैशेषिक ने आकाश महान परिमाण वाला मूल प्रकृति प्रधान के स्थान पर माना है आकाश से अतिरिक्त इन दोनों दर्शनकारों ने परमाणुओं के सहयोग क्रम तथा परत्व अपरत्व दिखलाने के लिए दिशा और काल को भी महत्व वाला माना है जिनको सांख्य और योग ने बुद्ध का निर्माण किया हुआ मानकर चौबीस तत्वों में सम्मिलित नहीं किया है सांख्य तथा योग के सदिश ये दोनों दर्शन भी आत्मा को विभू और शरीर इंद्रिय तथा मन से पृथक चेतन तत्व मानते हैं आत्मा को जड़ तत्व से भिन्न दिखलाने वाले चिन्ह निम्न प्रकार बतलाए हैं प्राणापानिमेशोन्मेष जीवन मनोगतिद्रियार्विकारा सुख इच्छा, दुखे, द्वेष, दुखेच्छा द्वेश प्रयत्नाश्चात्मोलिंगानी प्राण अपान पलक नीचना खोलना जीवन मन की गति एक इंद्री के प्रत्यक्ष से दूसरे इंद्री में विकार उत्पन्न होना सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न आत्मा के लिंग चिन्ह हैं इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख लिंगम, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान आत्मा के लिंग चिन्ह साधक हैं आत्मा शरीर से भिन्न एक चेतन तत्व है क्योंकि श्वास को बाहर निकालना अंदर ले जाना पलक झपकाना आदि क्रियाएं उसी समय तक रहती हैं जब तक उसका आत्मा से संयोग रहता है आत्मा से संयोग छूटने पर मृतक शरीर में क्रियाएं नहीं होती इसीलिए जहां ये क्रियाएं हो वहां आत्मा का होना सिद्ध होता है योग और सांख्य ने बुद्धि अर्थात चित्त को पृथक तत्व माना है किंतु न्याय और वैशेषिक ने इसको आत्मा में ही सम्मिलित करके आत्मा के सबल स्वरूप के धर्म ज्ञान प्रयत्न आदि बतलाए हैं इसलिए जहाँ सांख्य और योग ने आत्मा को ज्ञान अथवा चेतन स्वरूप माना है वहाँ न्याय और वैशेषिक ने ज्ञान और प्रयत्न आदि धर्म वाला माना है क्योंकि ज्ञान और प्रयत्न आदि को आत्मा का धर्म माने बिना वैशेषिक के लक्षणानुसार शुद्ध आत्मा का अस्तित्व इनके प्रमाण और लक्षण से सिद्ध नहीं हो सकता था क्योंकि उनके लक्षणानुसार द्रव्य या तो समवायीकरण हो जैसे परमाणु स्थूल भूतों के या क्रिया वाला हो जैसे मन तथा परमाणु या गुण वाला हो जैसे आकाश शब्द गुण वाला है चेतन स्वरूप आत्मा में ये तीनों धर्म न होने से वैशेषिक और न्याय के लक्षण अनुसार जो केवल भौतिक पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को बतलाते हैं आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं सिद्ध हो सकता था इसलिए उन्होंने बुद्धि चित्त को आत्मा में सम्मिलित करके उसके बुद्धि के धर्म ज्ञान प्रयत्न आदि से आत्मा के सबल स्वरूप का अस्तित्व बुद्धि के साथ सिद्ध किया है